आज 14 अगस्त 2014 गुरुवार का दिवस है और हर त्रिक, हरिहिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है अभी हम वर्तमान संदर्भ में कुंडलिनी को समझने की कोशिश कर रहे है। हम हैं हम चाह रहे हैं कि समझें हम कुंडलिनी क्या है शक्ति कुंडलिनी क्या है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं शक्ति कुंडलिनी जैसे आप तक जानते हैं कि समस्त शक्ति का श्रोत है और उसमें असीम संभावनाएं छिपी है हैं कुंडली नहीं आपके शरीर में वो राज चिन्ह है जो आपको बताता कि आप शिव पुत्र हो जब कोई राजकुमार कहीं जाता है तो उसको एक राज राजचिह साथ में देता ताकि उसकी पहचान रहे कि ये राजपुत्र है हम सब शिव के संतान हैं और सचमुच में राजपुत्र ही भावी राजा होता है ऐसे ही आप सब में एक पूरा एक पोटेंशियल छिपा है शिव स्वरूपता को प्राप्त करने का उसमें एक पूर्ण संभावना छिपी है कि पूर्ण शिवता को प्राप्त करें शिवत्व को प्राप्त करें अब इसको हम कौन प्राप्त कर सकता है इसके लिए हम सब अधिकारी हैं इसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई भी नहीं थोड़े बहुत आगे पीछे हैं कोई अधिक करीब है कोई कुछ दूर है कोई अधिक दूर है लेकिन ये सबका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो शिवत्वता को प्राप्त करें तो ये शिवत्वता या शिव स्वरूपता या जो सर्वोच्च चेतना का बोध इसको प्राप्त करने के लिए हम अपना वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हैं कि पहचाना चाहते हैं कि हम क्या हैं और उसके द्वारा हम उस भूली हुई पहचान को पुनर्जागृत करना चाहते हैं क्योंकि माया के क्षेत्र में आके या एक धुंधले अंधेरे गुफा में आके हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुके हैं। जैसे हम माया के क्षेत्र के भीतर प्रवेश करते हैं जैसे हम माया के क्षेत्र के भीतर प्रवेश करते हैं हमको अपने वास्तविक स्वरूप का विस्मरण हो जाता है जैसे वो राजपुत्र भूल जाता है कि मैं राजा का पुत्र हूं अब तो राजपुत्र भटक जाता है लेकिन भटकने के बाद भी उसके साथ एक राज चिन्ह साथ चलता है जो उसको सदा ये बताता रहता है कि तुम राजा के पुत्र हो ऐसे ही हमारे साथ कुंडली नामक एक राज चिन्ह हमारे साथ चलता है जो हमें सदा इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम शिवपुत्र हो और तुम ही भावी शासक हो तुम अपनी शासकता को भूल गए हो तुम अपने राजपुत्रत्व को भूल गए हो और हम उसका स्मरण कराने के लिए हम अपनी स्मृति को खंगालते हैं यही कुंडलिनी जागरण है कुंडलिनी सचमुच में ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है इसमें सब कुछ छिपा है अच्छे बुरे से लेकर जो कुछ भी क्रिएशन है जितना संसार है वो सब कुछ छिपा कुंडली की पहचान करने के लिए तंत्रालोक में एक बड़ी अच्छी बात लिखी तंत्रालोक कहते हैं कि ये सत्रहवीं कला है हमको ऐसा लगता है कि इसे सत्रहवीं कला कहने का क्या मतलब है कला का मतलब होता है चरण स्टेप्स जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं तो हम जानते हैं कि पंद्रह बार चंद्रमा अपना स्वरूप बदलता है एक बार वो पूर्ण चंद्र से छोटा होता है छोटा होता है छोटा छोटा होते होते इतना महीन हो जाता है कि एक सोने के तार की तरह दिखाई देता है उसके बाद में सोलवें बार वो लुप्त हो तो जाता है तो ये सोलहवें कला होती है जहां पर कि वो स्वरूप से नहीं दिखाई देता है लेकिन फिर भी वो उपस्थित इसको आमा कला बोलते ये सोलवी कला है जब वो सत्य में है पूर्ण स्वरूप में है उसका अस्तित्व तो कहीं नहीं गया है लेकिन वो आंखों से दिखाई नहीं देता किसी भी इंद्रि गोचर नहीं है ये सोलह कलाएं हैं सोलहवीं कला वो है जो अब और घटने की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो जितना घटना थी पूरी घट चुकी लेकिन सत्रहवीं कला वह है जो चंद्रमा की सोलहों कलाओं से ऊपर है ये सोलह ही कलाएं उसी से जन्म लेती हैं चंद्रमा का अस्तित्व भी उससे जन्म लेता है अमा कला भी उसी से जन्म लेती है यानी फुल मून से न्यू मून तक की जो यात्रा है या न्यू मून से फुल मून तक की जो यात्रा है उससे अलग हटके इन सब से ऊपर इन सबको अपने में समेटने वाली उसका नाम है सत्रवीं कला और उसी का नाम है कुंडली यह प्रतीक है सोलह कलाएं प्रतीक स्वरूप हमारे भीतर भी भिन्न भिन्न कलाएं हैं हम बच्चे होते हैं फिर किशोर होते हैं फिर वयस्क होते हैं अधेड़ होते हैं बूढ़े होते हैं ये हमारी भिन्न भिन्न कलाएं हैं तो भिन्न भिन्न कलाओं के बीच हमारा अपना अस्तित्व निरंतर बना रहता है हम बच्चे थे तब भी वही थे किशोर हुए जब भी वही थे दर्शक वही था हमारा अपने शरीर को देखने वाले हम वही थे जवान हुए तब भी हम वही थे बुढ़े हुए तब भी हम वही रहेंगे इस तरह इन सबको देखने वाला वो सोलवी कला है लेकिन उस सोलवी कला का भी अस्तित्व जो आप सबके बीच में है वो है परास्तित अस्तित्व द सुप्रीम एग्जिस्टेंस उसी का नाम है कुंडलिनी जो आपके पास राजपत्र की तरह सुरक्षित राजा के खजाने की तरह सुरक्षित है जो आपके पास है जो आपको पहचान दिलाती है कि आप शिवपुत्र हो आप और कोई अरे गरे नहीं हो आपकी अपनी जो सर्वोत्तम निधि है वो आपके भीतर है तो चंद्रमा की सोलह कलाओं से इसका नाम लिया है इसलिए इसको बोलते हैं सत्रहवीं कला और तंत्रालोक का वक्तव्य है कि सत्रहवीं कला अमृत से भरी है अरे सत्रहवीं कला को जो समझ लेता है वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है सत्रहवीं कला अमृत से भरी है। जब हम कुंडलिनी को जगाने की कोशिश करते हैं कुंडलिनी को आप चिल्ला के नहीं जगा सकते उसको हिला के जगा नहीं सकते उसको जगाने के लिए मात्र नाद होता है और नाद क्या होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस उच्च जागरूकता हम जागरूकता से कुंडलिनी को जगा सकते हैं। अवेयरनेस जहां पर कि आई कॉन्शियसनेस है, यानी कि मैं हूं छिपा हुआ। अब आप वहां से हम शुरू करें इसको कुंडलिनी को समझने के लिए कि विमर्श क्या है विमर्श यानी हमारी अपनी जागृति भीतरी जागृति हमारे भीतरी पहचान जैसे कुछ चीजें आपकी इतनी अपनी निजी होती है कि जब आप शांत मन से बैठते हो तो आप अपने आप की एक भीतरी दुनिया को खोजते हो कई बार आप प्लान बनाते हो आज ऐसा कर लेंगे कभी आप अंदर ही अंदर खुशी से भर जाते हो कभी अंदर ही अंदर विचारों में खो जाते हो कभी अंदर ही अंदर सोचते हो कि आज ऐसा करना था ऐसा नहीं हो पाया तो अब क्या करेंगे तो ये जो विचार करने की जो क्रिया है इसको ऊर्जा देने वाली एक अंदर की तरफ भीतरी पहचान है आपकी जिसके द्वारा आप अपने आप को टटोलते हो वही आपका विमर्श है हमारा विमर्श इस शरीर के भीतर छिपा होता है इस शरीर को अपना मानता है इसलिए इसको हम अंतकरण का हिस्सा या अहंकार बोलते हैं। यह हमारा सामान्य विमर्श है तो ये कुंडली नहीं विमर्श स्वरूप है यही कारण है कि आप अपने आप को पहचान पाते हो जहां ये शक्ति सुषुप्त भी है तो यहां आप अपने आप को पहचान जब यह जाग जाएगी तो फिर आप आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाओगे जब ये सुषुप्त अवस्था में है माया के क्षेत्र में है तो आप आपके सीमित अस्तित्व को पहचान रहे हो इस अहंकार को पहचान रहे हो इस शरीर को पहचान रहे हो जब वो वास्तविक स्वरूप से जाग जाती है तो आपका वास्तविक शिवत्ता को आप पहचान जाते हो पिछली बार अपन ने पढ़ा था कि कुंडलिनी के जागरण के तीन स्वरूप हैं पराकुंडलिनी चित्त और शक्ति कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी इसका नाम है इसी से समस्त स्वरूप लेते पराकुंडलिनी इसी से लेती है रूप चित्तकुंडलिनी भी इसी स्वरूप लेती है प्राण कुंडलिनी भी इसे स्वरूप लेती है यह शक्ति कुंडलिनी यह शिव की स्वातंत्र शक्ति है इसको जब हम लगातार चेतना का स्पार्क देते हैं चेतना का चेतना की चिंदारी इस पर बार बार डालते हैं तो इस बारे में भी विचार जैसे हम यहां पर 24 मिनट ध्यान करते हैं। अक्सर हम आठ पचपन से नौ बीस के बीच 24 मिनट ध्यान करते हैं। तो इस ध्यान में हम क्या करते हैं सामान्यतः तो कुछ ना कुछ विचारते रहते हैं बस सत्य है कि हमारे कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं और सिवाय इसके हम लोग बहुत कम इस बात पर ध्यान करते हैं हम क्या करें किस तरह चौबीस मिनट काट देते इसका हम एक उपयोग कर सकते आरंभिक रूप से कि शुरू करने के हिसाब से कि हम अपने सांस को देखें इतनी देर तक जितनी देर हो सके हमारा ध्यान उधर भटकाने के बजाय अपनी सांस को देखें कि श्वास हमारे भीतर जा रही है और हमारे आधार को स्पर्श करके फिर वापस लौटें और वापस लौटते हुए वो, वो उस नाभि के बाहरी भाग तक आती है फिर यहां से वापस लौट के हमारे आधार को स्पर्श करती है अगर हम इतना ध्यान करते हैं आरंभिक रूप से सिर्फ इतना ध्यान करते थे हमारे लिए आगे के आने वाले स्तरों में हमारा बहुत ध्यान करेंगे बहुत ध्यान रहेगा इस चीज का बहुत कीमती बात है ये कि आगे इतना भी हम अगर ध्यान करेंगे तो हमारे लिए भविष्य में जो हम कोशिश करेंगे साधना करने की उसमें हमारे बहुत काम की चीज है तो जब जिसकी भी कुंडली ने जागती है जागृत होती है तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं लेकिन जो सर्वसामान्य बात है अनुभव की जैसे संत बताते हैं जिनकी कुंडलिनी जाग चुकी जैसे लक्ष्मण जो महाराज जब भी बोलते हैं वो स्वयं के अनुभव से बोलते हैं वो किसी किताब की लिखी बात नहीं बोलते हैं कुंडलिनी जागरण के बारे में उन्होंने एक बार एक पूरा वक्तव्य संस्कृत में दिया था जो बनारस की सभा में विद्वानों के बीच में दिया था जो सब पंडित थे तो उन लोगों के बीच में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उस वक्तव्य को उन्होंने संस्कृत में दिया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपके शास्त्र में लिखी बात हो सकती है उससे कुछ भिन्न महसूस हो आप। लेकिन मैं सिर्फ वही बात कहूंगा जो मैंने अनुभव की उनकी कुंडली ने स्वयं की जब जागी उन्होंने क्या अनुभव किया वो अनुभव ही उन्होंने स्वयं बताया कुंडली ने जागती है तब एक शक्ति पुंज ऊपर उठता हुआ महसूस होता है ऐसा लगता है कि आपके आधार से एक शक्ति पुंज उठ रहा है अब इसको एक्सप्लेन करना इसलिए कठिन है कि बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि शक्तिपुंज ऊपर उठ रहा है ऐसा लगता है कि मैं शक्तिपुंज हूं हमारे भीतर अगर मान लो पेड़ दुखेगा तो हमको लगेगा हां यहां मेरा पेट दुख रहा है मेरे पीछे कोई सरसराहट चलती महसूस हो गई हां मेरे को यहां से यहां तक सरसराट चलती महसूस हो रही है लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी उसी से हो जाती है अपनी पहचान ही उससे हो जाती है तो ऐसा लगने लगता है कि मैं शक्ति पुंज हूं मैं ही वो कुंडली नहीं हूं जो उठ के खड़ा होता उस वक्त असीम आनंद का अनुभव होता है इतना आनंद का अनुभव होता है कि अक्सर सामान्य लोग जो आरंभिक रूप से कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं उस आनंद को संभाल नहीं पाते हैं और झट से फिर संसार में गिर जाते हैं। उस आनंद को संभाल पाना भी कठिन है क्योंकि वो एक बड़े शक्ति पुंज की तरह ऊपर उठने लगता है आदमी और उसके बाद में वो उस आनंद को संभाल पाना कठिन हो जाता है इतना जबरदस्त आनंद महसूस होता है संसार का कोई आनंद उसके आगे कोई उसकी दस लाखवा हिस्सा भी नहीं अब वो जब आनंद को संभाल लेता है गुरुकृपा से तो वो आनंद ऊपर उठते उठते उठते उसके पूरे शरीर में भर जाता है और उसके सहस्रार्ध से बाहर निशरत होने लगता है और उसके बाद उसको समझ में आने लगता है कि मैं पूरा ब्रह्मांड हूं पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूं महाराज कहते हैं कि ये बात हम निश्चित रूप से इसी जीवन में कर सकते हैं या हमको कुछ जीवन लग सकते हैं कई जीवन लग सकते हैं एक ही दिन में हो सकता है या आपकी प्रतिबद्धता पर कमिटमेंट पे, पे डिपेंड करता है सामान्यतः हम प्रॉपरली कमिटेड नहीं होते है ना हमको हमारी प्रतिबद्धता स्थिर नहीं होती है। हम सोचते है ये काम सब फुर्सत मिलेगी तो कर लेंगे जो सबका निपटाने फुर्सत होगी तो उतनी कर लेंगे सामान्य बात हमारी कि आध्यात्म को हम अपने प्राथमिकता के लिस्ट में सबसे आखिरी बने कि आज सब कुछ नहीं है काम तो चलो आध्यात्मिकता के माहौल में घूमने आते हैं आज ये काम है आज वो काम है वो आज वो काम है हमारी कभी ऐसी प्राथमिकता होती नहीं कि ये काम सबसे पहले अगर इससे बच गए इससे बच गया टाइम तो फिर सारी तो नहीं आए हमारे पास हमारे अपने वो सर्वोत्तम खजाने के लिए समय कम है और उस सब के लिए समय ज्यादा है जो हमारा अपना है ही नहीं खैर तो हम जो बाबा कहते हैं कि जब हम उसको पूर्ण प्रतिबद्धता से जागृत करने की कोशिश करते हैं तो इसी जीवन में संभव है कि हम उसको जागृत कर सकते जागरण का अनुभव ऐसा होता है कि सर्वप्रथम हमको सभी ओर से आने वाला प्रकाश दिखाई देता है चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है ऐसा ही दिखाई देने लगता है उसके बाद में दिव्य आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसके बाद में हमको तीन पुंज दिखाई देने लगता तीन एक बिंदु से निकलने वाले तीन प्रकाश पुंज दिखाई देने लगते वो तीन प्रकाश पुंज होते हैं एक प्रमेयता का एक प्रमात्रता का और एक प्रमाण का ये तीन शब्द हम कई बार पढ़ चुके हैं आज उसको समझ लें दो मिनट में जो मेरे अलावा जो कुछ है वो मेरे लिए प्रमेय है मेरे लिए प्रमेय ये कुर्सी मेरे लिए प्रमेय है और आप भी मेरे लिए प्रमेय हो क्योंकि मैं आपको अपने आपको, आप को आपसे अलग समझ रहा हूं इसलिए आप भी मेरे लिए प्रमेय है ये धरती भी मेरे लिए प्रमेय है मेरा अपना शरीर भी मेरे लिए प्रमेय है सचमुच में तो क्योंकि मैं इसका भी दर्शक हूं तो संसार में जो कुछ भी मेरे अलावा जो मैं देखता हूं वो मेरे लिए प्रमेय है दूसरा है प्रमात्र जो देखने वाला है तीसरा है प्रमाण जो यह देखने की क्रिया है जिसके द्वारा हम जुड़े हैं जिस इस कुर्सी को मैं देख रहा हूं तो मैं इस कुर्सी पर कमेंट कर सकता हूं इस कुर्सी को अपना मान सकता हूं पराया मान सकता हूं इस कुर्सी को अपने पास बुलवा सकता हूं इसके बारे में काफी कुछ बात कर सकता हूं ये कुर्सी चली जाए फिर भी मैं आपको कह सकता हूं वो मेरी कुर्सी को ही ले गया अने इस तरीके से मैं अपने उस कुर्सी से अपने आप को जोड़ सकता हूँ यह है प्रमाण मैंने उस कुर्सी से मेरा जो जुड़ाव बाहरी जुड़ाव है वो प्रमाण है और जो देखने वाला है इस सबको वो है प्रमात्र तो तीन भाग होते हैं प्रकाश पुंज के एक है एक प्रकाश पुंज निकलता है जिसका नाम है प्रमात्र भाव या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस दूसरा पुंज निकलता है उसका नाम है प्रमेय भाव या सब्जेक्टिव अवेयरनेस तीसरा पुंज निकलता है प्रमाण भाव या कॉग्नेटिव अवेयरनेस जिसको हम प्रमाण भाव बोलते हैं। इसके बाद एक और पुंज निकलता है जो इन तीनों पुंजों को अपने में घेरे होता है ऐसा दिखाई देता है कि इन सबको घेरने वाला एक पुंज है उसका नाम है प्रमेति भाव या डाइजेस्टिव अवेयरनेस डाइजेस्टिव अवेयरनेस का मतलब होता है इन तीनों को एक कर देने वाला इन तीनों की भिन्नता दूर कर देने वाला एक प्रकाश प्रकाशपुंज निकलता है। ये यह प्रकाशपुंज अवेयरनेस यह ये बताता है कि तीनों भी एक ही मिट्टी के बने हैं प्रमाण प्रमेय और प्रमात्र तीनों एक ही चीज से बने हैं इन तीनों के एक कर देने वाले प्रकाशपुंज उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव अवेयरनेस या प्रमिति भाव तो प्रमाण प्रमेय, प्रमात्र और प्रमिति भाव प्रमिति भाव का मतलब होता है डाइजेस्टिव ऑर्डर, जो इन सबको एक साथ मिला देता है जब योगी अब ध्यान अपना अंदर की तरफ लगातार बनाए रखता है इसके बाद भी तो उसको सबसे पहले ज्येष्ठा शक्ति के दर्शन होते है। जो एक सीधी रेखा में प्रकाश पुंज उठावा दिखाई देता है वो ज्येष्ठा शक्ति में एक हिस्सा प्रमात्र भाव का होता है एक हिस्सा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस का होता है यानी प्रमेयता का होता है एक प्रमात्रता का होता है एक प्रमेयता का हिस्सा होता है और दोनों के बीच में शक्ति का प्रभाव शु, प्रवाह शुरू हो जाता है और योगी आनंद के अतिरिक्त से भर जाता है क्योंकि उसको पूरा ब्रह्मांड अपना से दिखाई देने लगता है इसको बोलते हैं कि सर्वोत्तम वीर की कृति हो जाती है वहां पर सर्जन हो जाता है जब आपका पुरुषार्थ पूर्ण हो जाता है आपको और इस स्थिति को जो ज्येष्ठा शक्ति होती है एक सीधी रेखा में जब शक्ति बहने लगती है इसको रेखिनी शक्ति बोलते इसके बाद आनंद असहनीय होने लगता है और योगी बार बार उस आनंद से बाहर आने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उसको सहन नहीं होता लेकिन सर्वोत्तम योगी बार बार फिर अपने भीतर ध्यान केंद्रित करता है जब यह असीम आनंद का सर्जन होता है तो उस स्थिति को बोलते हैं रौद्री शक्ति जो आपको इससे आगे बढ़ने से रोकती है। रौद्री शक्ति वही अज्ञात माता की शक्ति है जो आपको इस संसार में वापस धकेलने की कोशिश करती इसके बाद भी अगर आपने अपना ध्यान बनाए रखा इन किसी भी स्थिति से विचलित न हुए तो उस परिस्थिति में जो सर्वोत्तम शक्ति होती है वो आमा शक्ति वो आपको दर्शन देना चाहता आंबा शक्ति की स्थिति होती है जब क्रम मुद्रा की जो अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देती है योगी को उसमें जो पिछली बार पर डिस्कस किया था वो कि जिस तरीके से वो दिखाई देती है कि वो योगी क्षण भर के लिए आंख खोलता है उसको ब्रह्मांड पूरा आनंद से भरा दिखाई देता है फिर वो उस दूसरे क्षण को भीतर जाता है और भीतर का संसार भी उसको पूर्ण आनंद से भरा दिखता है फिर वो आंखें खोलता है क्षणभर के लिए उसको बाहर का संसार आंख तो इसलिए बाहर भीतर दोनों तरफ वो आनंद का सर्जन होता चला जाता भीतर भी आनंद और बाहर भी आनंद तो इस तरह से उसको दोनों तरफ उसको और दोनों के बीच में जो भिन्नता है वो समाप्त हो जाती है। आप बोलेंगे भीतर और बाहर ये दोनों एक जैसा क्या हो रहा है इसको जानने के लिए शायद हमको अगर एक संक्षेप में क्षण्वा को समझ लें तो शायद समझ सकते हैं है ना कि सृष्टि जो है वो मूलतः तीन भागों में है भुवन अधवा जो पूरा प्रमाण जो है क्रिएशन है वो एक है भुवन अध है तत्वाध्वा और एक कलाध्वा अध का मतलब होता है मार्ग वे ये छह मार्ग हैं तीन हमारे बाहर तीन हमारे भीतर जो भुवन अधवा है वो ग्रॉस क्रिएशन है है ना? मोटे तौर पे, अपर प्रकृति है जो तो ईश्वर से सबसे दूर है यानी क्रिएशन से सबसे दूर है अपर प्रकृति दूसरा है तत्वध्वा जो इंटरमीडिएट, और एक है कलाधवा जो सब है या सबसे सूक्ष्म है तो तीन अधवा हमारे बाहर होते ब्रह्मांड ऐसे कैसे तीन हमारे भीतर होते ऐसे कभी अपन ने शायद पढ़ा ध्यान नहीं मैं रखो कि अपन इसका और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जैसे कला अध होता है तो उसमें पांच कलाएं होती हैं उन पांच कलाओं में पूरे छत्तीस तत्व का सारा क्रिएशन उपस्थित होता है एक होती निवृत्ति कला जिसमें मात्र पृथ्वी होती है उसके बाद में होती है प्रतिष्ठा कला उस प्रतिष्ठा कला में पृथ्वी कलावा चार महाभूत पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच तन्मात्राएं उन्नीस मन बुद्धि अहंकार बाईस और प्रकृति ये तेईस तत्व उसमें होते हैं उसके बाद उसके बाद होती विद्या कला जिसमें पुरुष माया कला विद्या राह कल सात सूक्ष्मतम सात भाग होते हैं उसके बाद होती शांता कला जिसके अंदर शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव और शक्ति होती है। और उसके बाद में होती शांता तीता कला जहां पर मात्र शिव स्वरूपता होती और कुछ नहीं होता इस तरीके से ये अध होता है तो पृथ्वी से लेके शिव तक इन भिन्न कलाओं में स्थित होते हैं एक तत्व होता है और एक मोटे तौर पर भुवन अधुवन अधवा है ना पूरे एक क्रिएशन सब योगों के को ध्यान में जो मालूम पड़े हैं कि एक तरह की यूनिवर्स बनी हुई है एक ही समय में जैसे आज हमको जो दिखाई देते हैं पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है वो एक एक सौ एक सौ अठारह है ऐसे चूंकि कोई गिन नहीं सकता कोई इसके बाहर जाके देख नहीं सकता लेकिन योगी के ध्यान में चूंकि जो इसकी में जागृत हो वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है वह जानता है कि मैंने क्या निर्मित किया है और कहां निर्मित किया और कितने हैं तो इसलिए उसके लिए कुछ भी जानना असंभव नहीं है तो ये छह अध हैं बाहर तीन अधवा बाहर तीन भीतर यह पूरा क्रिएशन है पूरी सृष्टि है मोटे तौर पर अगर हम हम इसको देखें तो उन भीतरी क्रिएशन और बाहरी क्रिएशन दोनों के बीच में एक जोड़ है जो सामान्य जिंदगी में मात्रका से जुड़ा होता है मात्र के द्वारा बाहर की चीज भीतर से जुड़ी होती है कुर्सी बोलते हैं आंख बींच के भी कुर्सी बोलते हैं कुर्सी का चित्र दिमाग में आ जाता है तो ये जो तीन बाहर के क्रिएशन है ग्रॉस क्रिएशंस और अंदर की तरफ जो हमारे सेप्टलर क्रिएशंस है फाइन क्रिएशंस इन सबके बीच में जोड़ बन जाता है और वो छौ अध हमारे को अपने स्वरूप की तरह दिखाई देने लगते हैं और उसी का नाम है क्रमुद्रा ये सर्वोत्तम स्थिति है क्रमुद्रा की जो क्रमुद्रा तक नहीं हो पाता सहसार तक उसको भ्रूमध्य से जब उसका संपर्क होता है कुंडलिनी का तो उसको आठ सिद्धियां प्राप्त हो जाती ये सिद्धियों के विवाह बाद की बात है क्योंकि सिद्धियां अपने आप में एक असीम आनंद है लेकिन इसके बाद भी जब उस सिद्धियों के बाद की स्थिति है जब वो सहस्रार तक पहुंच जाता तो वो वो सर्वोत्तमशील स्वरूप हो जाता है सिद्धियां उसके लिए कोई मायना नहीं रखती लेकिन ये जो आठ सिद्धियां हैं इन आठ सिद्धियों में जो रम जाता है या जो प्राप्त कर लेता है उसका फिर उसी स्तर से वापस पतन शुरू हो जाता है जैसे उन सिद्धियों का उपयोग करना लगता है वो धीमे धीमे धीमे उसका ठ्रास होने लगता है उसका पतन होने लगता है तो कुंडलिनी को जगाने के लिए सबसे पहली बात होती है हमारी प्रतिबद्धता कमिटमेंट उसके बाद हमारी चेतना ध्यान एकाग्रता और निरंतरता अगर एक स्पार्क जैसे धीमा पड़ता है हम उसमें अपनी इमेजिनेशन का दूसरा स्पार्क डालते हैं दूसरा इस्पाक धीरे पड़ती फिर हम तीसरा इस्पार डालते हैं और ये कतई निरंतर निरंतर चलते हैं किसी समय हमारे जीवन में ये अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी में सब कुछ समाया है सारी वाणिया हम वाणियां जानते हैं परावाणी पश्चिमती मध्यमा और वेखरी चार तरह की वाणी परावाणी में सब कुछ समाया है ब्रह्मांड में जितने शब्द बोले गए हैं बोले जा रहे हैं और बोले जाएंगे जो कुछ काव्य या गद्य लिखा गया है या लिखा जा चुका है या लिखा जाएगा वो सब कुछ परावाणी में समय हुआ है परावाणी एक वो स्रोत है जहां से वाणी अपना जन्म लेती है आज भी और समय से परे कभी भी वो परावाणी और परावाणी वास्तव में कुंडली और कुंडली वास्तव में शिव शक्ति है में कोई भेद नहीं है परावाणी यानी कुंडलिनी, कुंडलिनी यानी शिव की सर्वोच्च शक्ति शिव की शक्ति यानी पूर्ण स्वातंत्र्य शक्ति दूसरी होती है पशंती वाणी जो हमारे भीतर हमारी अंतर चेतना के रूप में होती है जिसको हम कहते हैं प्रयत्न साधक कुछ भी चीज को हम उठाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि यह उठाने की क्रिया कहां से शुरू हुई तो हम सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं तो ढूंढते ढूंढते हमारे भीतर वो स्रोत मिलता है हमको उसी स्रोत पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं ये हमारी अपनी व्यक्तिगत चेतना है यही परावाणी है ये पश्यंती वाणी है पश्यंती वाणी वो होती है जब हम इस चीज को उठाना है तो बस इसको उठाने के लिए जो प्रेरणा जहां से मिलती है हमारे मन से नहीं मन को तो प्रेरणा मिलती प्राण से और प्राण को मिलती हमारी चेतना से हम चेतना की बात कर रहे हैं क्योंकि प्राण अपने आप में निष्प्राण है प्राण अपने आप में प्राणित होता है जब वो चेतना से जुड़ता है तभी वो प्राण बनता है तो वो चेतना ही जिस हमारी जो व्यक्ति का चेतना है वही हमारी पश्चिम तिवाणी क्योंकि वही कहती है कि हां वहीं से विचार आता है और आप कितने मजेदार तरीके से ये बात समझ में आती है कि इस कप को मेरे को उठाना है मेरे को हिंदी नहीं आती अंग्रेजी नहीं आती है अंग्रेजी नहीं आती रशियन आती है कोई भी भाषा आती हो वो अंदर से चेतना बिना भाषा के आती है अभी अगर हम इसका कप को उठाते हैं तो एक चेतना से एक संदेश आया कि इसको उठा लो और उसका वास्तविक स्वरूप इस कप को उठाने के रूप में हो गया लेकिन जो ये कार्य करने का जो पहला क्षण था उस पहले क्षण जो भावना जागी थी पहले क्षण जो इच्छा जागी थी वो शिव की इच्छा शक्ति थी उस जगह पे कोई भाषा का बंधन नहीं है कोई विचार का बंधन नहीं है ये है पश्चिम थी वाणी फिर है एक मध्यमा वाणी जब हम अपने मन के मस्तिष्क के अंदर एक शब्द का या एक वाक्य का क्रिएशन कर लेते हैं जैसे कोई आया और हमको मालूम है कभी इसको गाली देना है तो हमने वो गाली रच ली अंदर बस देने के जस्ट पहले वो रचित हो जाती है कि इसको बोलना है उसके पहले हम रच लेते हैं उसको मन में तो वो रचित बात जो है उसको हम मध्यमा वाणी और जब हम गाली देते हैं तो वो हो गई वेखरी वाणी अब हम उसको वापस नहीं ला सकते दे चुके हैं तो ये हमारी वेखरी वाणी जो है एक्सप्रेस्ड हो जाना मतलब कि वो जो तीर कमान से छुड़ गया हम बोले चुके हैं वो बात अब वो बात हमारे वापस आने वाली थी तो बात निकली कहां से हमारी व्यक्तिगत चेतना से उस चेतना से बात जब निकली वो कोई भाषा के मोहताज नहीं थी उसके बाद में वो बात एक हमारे इंटरनल ऑपरेटर से जुड़ी जहां पर उसने उसको भाषा बना दी मन बुद्धि अहंकार से जुड़ी उसने उसको एक निश्चयात्मक भाषा बना दी उस भाषा से एक वाक्य का कषण ये आपकी भाषा का गुलाम है हिंदी में रचोगे अंग्रेजी में बोले डिपेंड करता है कि आपकी मातृभाषा क्या है या आप किस भाषा में बोलना चाहते हैं यह मध्यमा वाणी है और वेखरी वाणी उसकी कोई अंत नहीं इतनी तरह की हर बार नई भाषा बोली जाती है हर बार नए शब्द बोले जाते हैं हर बार नई कहानी लिखी जाती है हर बार नई कविता नई गाने लिखे जाते और रोज नई नई बातें कही जाती है रोज नई नई बातें सुनी जाती ये सब कुछ वेखरी वाणी वेखरी वाणी असीम है सुरेयक है किरण गिनी नहीं जा सकती कितनी है सूर्य वो है जहां से प्रकाश शुरू होता है लेकिन किरणें अनंत हैं जिनको गिनती संभव नहीं ऐसे ही परावाणी में एक है परावाणी और शब्द उसके असी में तो ये परावाणी है जहां पर कि समस्त ब्रह्मांड इसी पर आधारित है सारा ब्रह्मांड इस पर झुका हुआ है जो हम प्रतीक रूप से शेष नाग पर ब्रह्मांड टिका है यह वही नाग है नाम देने को हम उसमें शेष बोलते हैं यह हम पौराणिक संदर्भों में हर चीज को एक स्वरूप या देवता या देवी या किसी चीज का नाम दे देते किशेश नाग पर ब्रह्मांड का सचमुच में इस कुंडलिनी के ऊपर पूरा ब्रह्मांड यहीं से वो शक्ति लेता है बढ़ने की शक्ति या नष्ट होने की शक्ति पराकुंडलिनी जैसे पिछली बार अपने पढ़ा था उसका अनुभव योगी को सिर्फ मरने के समय होता है पराकुंडलिनी लेकिन पराकुंडलिनी पूरे ब्रह्मांड को विकास देती है बनाती है और अपने आप में समेट लेती है यह एक सिंपल ऑस्िलेटरी मूवमेंट की तरह होता है कि बाहर गया ब्रह्मांड ने अपना रूप लिया और धीरे धीरे बाहर जाते जाते विस्तार उसका धीमा पड़ते पडते रुक जाता है उसके बाद में तेजी से सिकुड़ना चलता है और जैसे जैसे करीब आता है उसके सिकुड़ने की गति बढ़ती चली जाती और एक अनंत गति से वो अपने आप में फिर सिमट जाता है इस तरीके से एक ऑस्टिलेटरी मूवमेंट होता है स्पंदन होता है और उस स्पंदन के द्वारा इसी को हम शिव का नृत्य बोलते हैं नटराज का नृत्य बोलते हैं इसीलिए शिव को हम नटराज बोलते हैं क्योंकि वो इस नृत्य में शामिल है मात्र कुछ खरब बरस लगते हैं एक स्टेप को आगे बढ़ने में उसके लिए मात्र वो क्षण है हमको लगता है कुछ खरब बरस की धरती है इतने खरब बरस पहले वो चंद्रमा पैदा हुआ इतने अरब बरस पहले सूर्य पैदा हुआ उसके बाद में धरती पैदा हुई फिर हमको पाँच सात आठ करोड़ साल के हमको जीवाश्म मिल जाते हैं फिर अभी अभी भी कहते देते हैं कि हमको ये 150 साल पुरानी चीज हमारे हाथ में घर में रखी हुई है और हम अभी कल परसु की भी बात करते हैं और आज की भी बात करते हैं यह हमारा एक छोटा सा इतिहास है लेकिन इस इतिहास की शिव की सृष्टि में एक तिनके के बराबर भी कीमत नहीं है क्योंकि वो जब नृत्य करता है एक स्टेप से जब दूसरी स्टेप लेता है तो हमारे लिए कुछ खरब बरस बीत जाती जो एक सृष्टि होती है वो अपने विनाश को प्राप्त होती है वो फिर सृष्टि होती फिर विनाश को प्राप्त होती है। तो और ये क्रम सृष्टि का चलता रहता है एक साइंटिस्ट था फ्रिड्स ऑफ जिसने किताब लिखी थी टावर फिजिक्स वो किताब काफी प्रसिद्ध हुई थी आज से करीब 30-40 साल पहले उसने उसके ऊपर उसकी फ्रंट बुक फ्रंट पेज पर नटराज का चित्र दिया था पहला पेज के ऊपर पूरा नटराज बनाया था और उन्होंने पूरा यूनिवर्सल डांस को एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छी किताब थी मैंने पढ़ी थी लेकिन कब काफी शायद 25-30 साल पहले तो ये सारा डांस करने वाला डांसर यही है अभी आगे अभी आएगा हमारा एक सूत्र कि नर्तक आत्मा आण वो में आएगा कि पूरे ब्रह्मांड में जो नृत्य हो रहा है उसमें चेतना ही वास्तविक डांसर है ब्रह्मांड का जो पूरा नृत्य है उसमें चेतना वास्तविक डांसर है अब इस चीज को हम जैसे समझते हैं अभी जैसे आज अभी आज का समय हमारा थोड़ा सा अच्छा है बचा थोड़ा जल्दी कार्यक्रम शुरू हो गया और चूंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में जुड़े हैं है ना तो हम एक संक्षेप में उस चीज को रिवाइज करते हैं क्योंकि जब तक हमको वो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे हमारे दिमाग में हम शायद शिवसूत्र को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे शिव सूत्र संसार का समस्त ज्ञान समेटे हुए अपने आप में इट इज इट टोटल इसमें कहीं ऐसी चीज नहीं है जो अधूरी हो सचमुच में शिवशास्त्र अपने आप में पूर्ण है लेकिन उसको समझने के लिए दो तीन चार बातें जरूरी है ब्रह्मांड जो कुछ है वो तो शिव है शिव के सिवा कुछ भी नहीं है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि शिव ने ब्रह्मांड बनाया अपने आप से कुंडली ने बनाया अपने आप से इसने बाहर का कोई मटेरियल यूज नहीं किया कि शिव ने जब सोचा कि पृथ्वी को बनाया पन, सूर्य चंद्रमा तारे बनाए यह उसकी अपनी इमेजिनेशन थी कि हमको यह बनाना है तो उसने बनाने के लिए कोई मटेरियल कॉज का यूज नहीं किया उसने कोई पदार्थ का उपयोग नहीं किया वरण अपने आप को इस रूप में ढाल दिया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था जब वह अकेला था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वह सी और चीज को किसी और चीज में डाल दे। आज हम मटका बनाते हैं तो मिट्टी को मटके के रूप में डाल देते हैं। मकान बनाते हैं तो सीमेंट को लोहे को मकान के रूप में डाल देते हैं यह लोहा पहले भी था पत्थर के रूप में था लोहे के रूप में आया फिर आज मकान के रूप में खड़ा है यह सीमेंट पहले भी था पत्थर के रूप में था सीमेंट के रूप में आया आज मकान के रूप में हमने क्या किया मटेरियल कॉस्ट का यूज किया हमने क्या किया एक मटेरियल के रूप को दूसरा मटेरियल का रूप दे दिया हमने रूपांतरण करा हमने क्रिएशन नहीं करा हम कहते हमने ये बनाया सचमुच में हमने रूपांतरण करा कुछ और रूप में पड़ा था लोहा सीमेंट पानी ईंट और उसको ये रूप दे दिया ये हमारा रूपांतरण है पर यह क्रिएशन नहीं है रियल क्रिएशन वो है जो अपने आप से होता है शिव ने क्रिएशन किया था यानी अपने आप को इस रूप में डाल दिया था और ये निर्विवाद सत्य है साइंटिफिक वे में देखो उपनिषद की तरह देखो या शिव दर्शन की तरह देखो ब्रह्मांड में जो कुछ है वो उसकी ओरिजिन एक ही सोर्सेस है डिफरेंट सोर्सेस नहीं है उसको हर चीज का और उसको सोर्स को ट्रेस करते चले जाओ विथ फुल कमिटमेंट पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर आप उस सोर्स को ट्रेस करोगे तो कहां पहुंचोगे उसी चैतन्य पे पहुंचोगे इसीलिए बोलते हैं चैतन्य महात्मा आता तो मतलब परम सत्य अंतिम सत्य क्या है चैतन्य तो ये है हमारा अद्वैत का फंडामेंटल कि जो कुछ है वो शिव है और जो कुछ है वो दो नहीं है वो एक ही है जो कुछ है सब एक ही है हम दोनों हम सब हमें भिन्नता जो दिखाई देती है वो नकली भिन्नता है दो गहनों में जो भिन्नता दिखाई देती है नकली है। दोनों सोना है वह एक ही श्रोत से बने लेकिन हमको बिना दिखाई देते हैं अब जब वो बने तो शिव अपने मूल स्वरूप में जो था उसको महेश्वर शिव बोलते हैं महेश्वर शिव जो अपने आप में पूर्ण था और कुछ नहीं बना था उसने सारी सृष्टि का निर्माण पहले अपने भीतर किया अब इसका डिटेल अपन पढ़ेंगे सातवें सूत्र में मात्रा का बोध संबोध है ना मात्र का बोध को समझना तो वो हम उसके बाद में समझेंगे लेकिन आज हम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़े हैं और उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगी तो आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा उनके लिए तो सबसे पहले जरूरत है समझ लें कि हम जब शिव था किस स्वरूप में माहेश्वर स्वरूप में यानी वो अपने आप में अकेला था उसके पास और कुछ लेकिन उसके पास विमर्श था वो जानता था कि मैं शक्तिशाली हूं मैं कौन हूं मुझमें समस्त शक्ति है मेरा कोई विरोध नहीं करता मेरे पास जो स्वरूप है वो मेरा में पूर्ण है कोई चीज की कमी नहीं मेरे पास ये बात उसकी विमर्श में थी विमर्श अभी अपन समझ ही चुके हैं जो हम अपने आप को कैसे टटोलते हैं वही विमर्श है तो उसके विमर्श में यह बात थी शिव निष्क्रिय नहीं था वो सदा क्रिया करता है वो निष्क्रिय बैठी नहीं सकता जैसे हमने देखा ना कुछ बच्चे कभी सीधे बैठी नहीं सकते शिव भी कभी सीधा नहीं बैठता वो हमेशा कुछ कुछ क्रिया कर देता वेदांत में और शिव दर्शन में दोनों में ये मतभेद है वेदांत कहता है कि ब्रह्म पूर्ण शांत है निश्चल है वो खाली देखता है कुछ नहीं करता शिवशास्त्र बोलता है शिव कभी भी सीधे बैठते ही नहीं कभी शांत बैठते ही नहीं वो हमेशा क्रिया करते और वो पांच क्रियाएं करते हैं सतत और हम भी करते हैं और उसके इतने बढ़िया एविडेंस मिलते हैं हमको खुद समझ में आता है और उसी पर आधारित है हमारे तीन उपाय शाम्ब उपाय शाक्त उपाय आणु उपाय वो पांच तो क्रिया करते हैं वो पांच क्रिया क्या करते हैं सबसे पहले वो कुछ क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं रचना करते हैं फिर उस क्रिएशन को या उस रचना को स्थिर करते हैं जैसे आज हमारी स्थिर पृथ्वी बनी हुई है उसके बाद में उसके अंदर तिरोभाव करते हैं तिरोभाव में ना अपना स्वरूप छिपा लेते हैं अब वो सब पृथ्वी शिव है ये घड़ी में शिव है दीवारें में शिव है सब कुछ शिव क्योंकि उसके साथ कुछ हो है और है ही नहीं हमने तो रूपांतरण करके कुछ चीज बना दी लेकिन मूलतः तो वो शिव ही है तो वो रूपांतरण के दौर में हम ऐसे आंखों से ओझल हो जाती वो चीज कि हम शिव स्वरूपता हमको दिखती ही नहीं इसलिए वो तिरोभाव भाव का मतलब होता है अपने स्वरूप को छिपा लेना तो पहला है रचना करना उसका नाम रखा हमने सृष्टि सृष्टि क्रिया यानी उन्हें कुछ रचा सृष्टि क्रिया और हमारी क्रिया में फर्क है हम रूपांतरण कर रहे हैं सृष्टि में वह अपने आप को उस रूप में ढाल रहे हैं दूसरी स्थिति जब उन्होंने उस चीज को उस रूप को स्थिर कर दिया आप देखो उसको उसका आनंद लो उसको देखो उसका उपयोग करो उसके बाद में तीसरी क्रिया है तिरोभाव की जब वो अपना स्वरूप छिपा लेते हैं आज आपको सब कुछ दिख रहा है लेकिन आपके तो नहीं नहीं ये तो कुर्सी है ये नहीं नहीं ये तो अच्छा आदमी नहीं है तो बेकार आदमी है ये तो चोर है यह तो पराया है यह विजातीय है नीच जाति का है पचास तरह की हमारी भिन्नताएं हमारे, भिन्नता हमारे दिमाग में आती हैं लेकिन है सब कुछ शिव और ये भिन्नता हमारे उस तिरोभाव के कारण है जो शिव ने अपना स्वरूप छिपा लिया चौथी क्रिया है अनुग्रह जब वो अनुग्रह करते हैं आप पर तो आपको शिव स्वरूपता दिखाई देने लगती और शिवानुग्रह के बिगर हम ये बातें भी नहीं कर सकते हैं एक जगह बैठकर ये भी शिवानुग्रह है इस अनुग्रह के बिगर हम सचमुच में नहीं चाहें तो भी नहीं आ पाएंगे कुछ ना कुछ विघ्न आ जाएगा मन ही नहीं लगेगा आ ही नहीं पाएंगे लेकिन अगर मन लग रहा है या आ रहे हैं यह शिवानुग्रह है कोई बात अगर हम सुनना भी चाहते हैं वास्तविक परम सत्य की तो यह शिवानुग्रह है यह शिवानुग्रह है ये, ये चौथी क्रिया है अनुग्रह चौथी क्रिया और जब पूर्ण अनुग्रह होता है पूर्ण शक्तिपात होता है तो आपको आपकी कुंडली में सर्वोत्त तरीके से जाग जाती है और आपको अपने शिवस्वरूपता का ज्ञान हो जाता है वह सर्वोत्तम अनुग्रह जिसको बोलते हैं शिव शक्तिपात तीव्र शक्तिपात इसके अलावा अंतिम क्रिया है उसकी एब्जॉर्प्शन की संहार की जो अपने से निकाला वो अपने आप में समाट ले, जो दुकान लगे वो दुकान अपने में समेट ले है ना अब नया खेल खेलेंगे जैसे हम कहते हैं वो ड्रिल खेलते पत्ते बांटते वो करते हैं कहते नहीं, आप सब पत्ते वापस इकट्ठे करो फिर पेटो हम नए सिरे से खेलेंगे है ना इस तरीके से वो सारी दुकान समेट लेता है तो कहता है इसको सब गेंस मैच एक साथ करो सारे गहने उठाओ सबको गलाओ आप नए गहने बनाएंगे अपने वो नई तरीके काम दूसरा चांद बनाएंगे दूसरा सोच बनाएंगे दूसरी पृथ्वी बनाएंगे दूसरा आस्मा बनाएंगे इस तरह वो अपने सारी क्रिया को समेट लेता है और उसके बाद में फिर खेचमेंच करके उसके फिर से अपने आप से वो नई सृष्टि का निर्माण करता है इस तरीके से पांच क्रियाएं हुई इन पंच को समझना जरूरी है वो सृष्टि करता है स्थिति करता है संहार करता है तिरोभाव करता है यानी अपने स्वरूप को छिपाता है और अनुग्रह करता है जो अपने स्वरूप को उगाड़ देता है अपना घूगट हटा है वो दिखा देता है देख कौन में हूं तो इस तरह वो पांच क्रियाएं करता है सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन पांचों क्रियाओं को हम भी रोज करते हैं प्रतीक्षण करते हैं क्योंकि हम भी तो शिव संतान है जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले समझाए कि हम राजपुत्र हैं और हमारे पास ये राजचिन्ह है और हम जानते हैं कि हम शिवपुत्र हैं और अगर नहीं जानते हैं तो अब जान जाए क्योंकि हमारे पास राज चिन्ह है और हम भी चूंकि शिव की संतान है तो हम हमारा स्वभाव शिव से अलग हो ही नहीं सकता जैसे जो हम संसार में भी देखते हैं कि जो जैसे परिवार संस्कार से आता है उसके संस्कार वैसे होते उसका स्वभाव वैसा ही होता है घर में सब लोग खूब लड़ाई करते हैं तो बाहर भी निकल के बच्चा भी खूब लड़ाई करने लगता है ऐसे ही है, हम चूंकि शिव की संतान हैं तो हमारा स्वभाव शिव से अलग हो ही नहीं सकता हम वो कार्य पांच कैसे नहीं करेंगे हम भी वही रोज करते हैं। और वही कार्य करके हम उन्हीं कार्यों के बीच में उन्हीं कार्यों को करने की प्रणाली के रूप में हम इन तीन रूपों में आप शाक्तोपाय, उपाय और आण के रूप में हम वास्तविक शिव स्वरूपता को पहचान सकते तो ये क्या है भिन्न भिन्न उपाय ये यही से निकलते हैं पंचकृत्य से पहला कृत्य है, है सृष्टि हम जैसे ही कोई कार्य हाथ में लेते हैं या जिसको करने के बारे में सोचते हैं वो उस कार्य की सृष्टि हो जाती है। जैसे मेरा ये चश्मा यह चश्मा यहां रखा है और मेरा जैसे ही दिमाग में आया किस चश्मे को पहनना यह चश्मे की सृष्टि हो गई अभी आपको ये मजाक लग रही होगी कि ये कोई बात हुई क्या चश्मा तो पहले से पड़ा हुआ था लेकिन सचमुच में आपको जब धीमे धीमे इसको समझेंगे इस बात को तो आपका क्वांटम फिजिक्स बोलेगा कि नहीं आप ज्यादा सत्य बोल रहे हो ये बात क्वांटम भूति की मूर्खता नहीं है वास्तव में प्रमाण सिद्ध है वो कि सृष्टि हुई तभी उसी क्षण जिस क्षण मैंने इस चश्मे को अपने पर पहनने के लिए उसको उठाया जैसे ही इसको नाक पर रखा इसकी स्थिति हो गई ये स्थिर हो गया मेरे दिमाग में अभी तक इस चश्मे के बारे में ही गणित चल रहा था कि इसको उठाऊं नाक पर पहनू तो सृष्टि और स्थिति हो गई लेकिन अब मेरे को लगता मेरी किताब ना रखिए उसको पढ़ना है चश्मा तो पहन लिया मैंने अब मेरे चश्मे का संहार हो गया चश्मा गया काम से अब किताब की सृष्टि हो रही है और अब किताब की स्थिति जब मैं उसको पढ़ने बैठा लेकिन जैसे ही किसी ने घंटी बजाई मैंने उधर ध्यान दिया किताब का संवार हो गया और अब नई चीज की सृष्टि हो गई उधरवाजे में से कौन आ रहा है अब मेरे को उससे बात करना सृष्टि स्थिति संहार का खेल हम रोजाना करते हम और दो कार्य भी करते हैं तिरोभा और अनुग्रह के उसके चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि हम अलग रूप में करते हैं उसको लेकिन सृष्टि से संवार आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जैसे ही हम सृष्टि करते हैं किसी चीज की उसके पहले की चीज की संवार करते ये ठीक वैसा ही है जैसे हमने दस बरस में दस गहने बनाए हमने एक गहना गलाया दूसरा बनाया दूसरा गलाया तीसरा बनाया चौथा गलाया पांचवा बनाया इस तरीके से हम एक क्रम वास्तव में सोना तो वही ऐसे ही चेतना तो वही है पहले उसने चश्मा बनाया बाद में किताब बनाई फिर उसमें घंटी बजाई उसने आदमी बनाया ये सब कुछ चीजें नई नहीं, नहीं आती जा रही तो इसके बीच में जैसे एक गहना और दो गहने के बीच में अगर हम देखें तो क्या आएगा शुद्ध सोना जिससे कुछ भी बनाया जा सकता क्योंकि वो ऐसी स्थिति में है मूल स्वरूप में है इसलिए दो क्रियाओं के बीच में जब झाकते हैं हम तो हमको जो कुछ दिखाई देता है वो वास्तव में शुद्ध चेतना है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं उसी का नाम शाक्तोपाय है हम अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसको केंद्रीकरण बोलते हैं विज्ञान भेरों में इकसठवां सूत्र है केंद्रीकरण का केंद्रीकरण का मतलब होता है हम अपनी चेतना को पहचाने पकड़ें उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसको जगाएं और उसको विश्व चेतना से एक कर दें इसी का नाम और उसी का नाम कुंडलीन जागरण है उसी का नाम शाप्तोपाए शाप्तोपा और कुंडलिनी जागरण में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है शाक्तोपाए के द्वारा हम ये समझते हैं कि हम अपनी चेतना को मटका ये जानना चाहता है कि इसके अंदर जो है वो आसमान से कुछ अलग तो नहीं है तब वो उस आसमान से संपर्क साधता और मालूम पड़ता है उसको कि नहीं नहीं मेरे अंदर जो स्पेस है वो आसमान इसमें कोई फर्क नहीं और जब मैं नहीं रहूंगा मेरा यह शरीर नहीं रहेगा तब ये एक हो जाएगा उसी आसमान में विलीन हो जाएगा तो ये भावना जब हमको जीते जी जागृत हो जाती है तो उसी का नाम है जीवन मुक्त वो आदमी जीवन मुक्त होता है जीते जी मुक्त हो जाता है, वो समझ जाता है कि मैं शिव स्वरूप हूं मेरी शिव स्वरूपता प्रमाण सिद्ध हो गई और मैं अब उसी रूप में जीने लग जाता हूं वो बात मेरी नाभि के स्तर तक उतर जाती बात मेरे बोध हो जाती तो जब शिव अंदर रचना करता है तो बाहर निकालने के पहले वो सारी रचना अंदर करता है। से कविता लिखने वाला सबसे पहले उसके मन में कविता पैदा होती चित्रकार के मन में चित्र पैदा होता है ऐसे ही शिव के अपने विमर्श में एक क्रिएशन होता है वो फिर बाहर एग्जीक्यूट होता है वो बाहर की तरफ प्रकट होता है तो जब वो शुद्ध स्वरूप में होता है माहेश्वर शिव है लेकिन जैसे ही वो अपनी शक्ति या विमर्श का सहारा लेके ये तय करता है कि मेरे को कुछ खेलना है एक स्वरूप का निर्माण करना है एक विश्व का निर्माण करना है तो उसकी शिवत्वता नीचे उतरने लगती है उस स्थिति को बोलते हैं सदाशिव शिव ने अपनी शक्ति का साथ लिया और शक्ति को भिन्न रूपों में परिणत किया तो उसके लिए उसने जब ब्लूप्रिंट बनाया मन में कि ऐसा कर लू तो उसका स्वरूप माहेश्वर शिव से नीचे उतर के हो गया सदाशिव उसके बाद में उसने उस क्रिएशन को अंजाम देना शुरू किया तो उसका स्थिति हो गई ईश्वर और नीचे आ गया चौथा सूत्र चौथा तत्व है, है। शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर सदाशिव में अहम इदम है मैंने मैं ही हूं और मेरे भीतर एक क्रिएशन है मेरे से सिवा कुछ नहीं है मैं ही हूं और मेरे भीतर एक क्रिएशन है जैसे एक कविता है मैं लिखने लिखने के बाद पता नहीं इससे क्या विस्फोट हो जाएगा क्या प्रतिक्रियाएं होगी पचास बातें विचार में आ सकती लेकिन अभी तक वो कविता मेरे भीतर ही है मैंने बाहर निकाली ही नहीं इसलिए मुझे उसकी अभी चिंता नहीं है है ना तो वो है सदाशिव स्थिति जैसे ही मैं उसको फाइनल कर लेता हूं मैं अब लिखूंगा इसको चाहे जो हो जाए मैं तो लिखूंगा इसको चाहे उससे विस्फोट हो जाए मैं लिखना शुरू कर देता हूं मैं अपने से अलग करता हूं इस, प्र, इस प्रोसेस में मेरे अपने अस्तित्व से मैं इसको अलग करता हूं इस विश्व को अब मैं अपने अस्तित्व के बाहर लाता हूं तो यह स्थिति ईश्वर की होगी ईश्वर स्थिति हो गई इसके बाद वो सारा क्रिएशन कर देता है और अब भी वो जानता है कि मैंने सब क्रिएशन तो कर दिया चंद्रमा बना दिया सूर्य बना दिया धरती बना दी सब कुछ बना दिया बहुत कुछ बना दिया लेकिन ये सब मेरा ही स्वरूप है अभी ईदंता पैदा हो गई ईदनता मतलब धिसनेस मैं कह दाऊंगा ये सूर्य है ये चंद्रमा है ये तारे हैं ये आसमान है हम में भिन्नता उसने पैदा कर ली लेकिन अभी तक ज्ञान शुद्ध है उसका वो जानता है कि मुझसे ही ये सब कुछ क्रिएट हुआ मेरे सिवा कुछ भी नहीं ये स्थिति है शुद्ध विद्या की ये पांच स्तर हैं जो माया के क्षेत्र से ऊपर है शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या ये पांच स्तर हैं जो हमेशा स्मरण रहे हमको कि यह माया के क्षेत्र से ऊपर है इसके बाद इसके बाद खेल में मजा नहीं आया क्यों नहीं आया मजा अभी तक क्योंकि मैं जानता हूं कि कुर्सी बना दी पर मैं ही हूं और कुर्सी भी जानती है कि मैं तो शिव हूं हर कोई जानता है कि मैं शिव हूं तो खेल में मजा क्या है अगर तुम पत्ते खेलने बैठो सबके पत्ते खुले रख दो तो खेल में मजा क्या आएगा कुछ मजा नहीं आएगा इसलिए नहीं आएगा कि खेले कैसे कुछ खेल तो तिरोवधान जरूरी है कुछ तो छिपाना जरूरी है तब तो खेल में मजा आएगा कुछ छिपावटी नहीं है तो फिर खेल में मजा कैसा आएगा आप पत्ते खेलने बैठो और सबके पत्ते खुले हैं। तो शिव ने अपनी शक्ति को आदेश दिया कि तुम इस खेल को जरा मजेदार बनाओ मेरे को भुला दो कि मैं कौन हूं थोड़ी देर के लिए भुला दो कि मैं कौन हूं थोड़ी देर मतलब कुछ अरब बरसों के लिए भुला दो कि मैं कौन हूं तो उस उसी शक्ति ने जो स्वातंत्र शक्ति जिस शक्ति ने ब्रह्मांड बनाया था उसी स्वातंत्र शक्ति ने अब माया शक्ति का रूप ले लिया इसको हम अज्ञाता माता बोलते अज्ञात माता ने बनाई माया शक्ति माया शक्ति मतलब होता है पावर ऑफ इल्यूजन यानी आपको ब्रह्म में डालने वाली शक्ति शिव को ब्रह्म में डाल दिया आपने देखा ना वो कि शिव के ऊपर राज करती है पैर रख के खड़ी हो जाती है शिवजी स्वयं हुए हैं और शक्ति उसके ऊपर पैर रख के खड़ी है हाथ के ऊपर भाला लेके खड़ी है ना और शिवजी आड़े पड़े हुए हैं कई मंदिरों में देखा होगा अपन वही स्थिति है कि जब उन्होंने शक्ति को आदेश दिया कि मुझे बंधक बना लो मुझे भुला दो कि मैं कौन हूं और मेरे आंख के ऊपर पट्टी बांध दो तब वो माया ने माया के रूप में विकराल रूप लिया उन्होंने कभी देखा ना जीवान बाहर निकली है, हाथ में मुंडे रखे हुए हैं गले में मालाएं हैं खून पी रही है सच में ब्रह्मांड संसार ऐसा ही है ऐसा ही विकराल है उसी विकरालता का रूप लेकर माया ने अपना साम्राज्य शुरू किया और उस साम्राज्य के भीतर अब जो जीव पैदा किए जो शिव के रूप में ही हैं जब शिव ही हैं जितने बैठे हैं सब लेकिन दिक्कत यह है कि आपके आंख पर पांच पट्टियां बांध दी गई वो पट्टियां कला विद्या राह काल नियति ऐसी पांच नाम की पांच पट्टियां डाली आपने कला जिसके द्वारा करने की क्षमता सीमित हो गई शिव के लिए असंभव कुछ था ही नहीं ना उन्हें सोचा और विश्व बना दिया सोचा और चंद्रमा बना दिया विचार किया और सूरज बना दिया विचार किया और आदमी बना दिया लेकिन आपके पास करने की क्षमता तो है आप एक पत्थर फेंक सकते हो लेकिन बहुत मुश्किल दस बीस मीटर फेंक दोगे कितना फेंकोगे करने की क्षमता तो है लेकिन उसकी तुलना में बहुत थोड़ी सी यानी एक सीमित कर्तृत्व जो पूर्ण कर्तृत्व था सर्व सर्वकर्तृत्व था उसको एक सीमित कर्तृत्व में बदल दिया यानी करने की क्षमता सीमित हो गई बहुत सीमित हो गई तो उसका नाम रखा कला यह क्या है कला क्या है कंचुक या अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर ऑफ लिमिटेशन लिमिटिंग फैक्टर जो आपको करने की क्षमता को सीमित कर दिया इसका नाम है कला दूसरी विद्या जिसका द्वारा आपकी जानने की क्षमता सीमित कर दी शिव के लिए ना तो कोई भूतकाल था ना कोई भविष्यकाल था ना कोई अज्ञात था सब कुछ ज्ञान का क्योंकि वही तो था जो कुछ करने या ना करने वाला इसलिए उसके लिए अज्ञात नाम की कोई चीज ही नहीं थी ज्ञान उसका पूर्ण था लेकिन हमारे पास ज्ञान सीमित है हमको यह भी नहीं मालूम कि हमारे पीठ के पीछे कौन खड़ा है कल क्या होगा परसू क्या हुआ था मेरे को कोई बताए तो ठीक ना तो मेरे को क्या मालूम यानी हमारा ज्ञान हर तरह से सीमाबद्ध है ये इसका नाम है विद्या हमारी जो ज्ञान की शक्ति है वो सीमित है एक राग शिव आप तकाम काम या पूर्ण था अपने आप में किसी तरह का राग नहीं था वो भी नहीं सकता क्यों कि राग का मतलब होता है, मेरे को यह चाहिए और उसको क्या चाहिए वही है उसको इससे ज्यादा क्या चाहिए अब यहां पर एक क्रिएटिव जो पावर है ना इसमें एक तंत्र लोक में एक और बड़ी अच्छी चीज लिखी आती है कुंडलिनी का मतलब उन्होंने बताया स्वयं से स्वयं में स्वयं को बनाना टू क्रिएट वन सेल्फ बाय वन सेल्फ इन वन सेल्फ स्वयं से स्वयं में स्वयं को बनाना उसी का नाम है रचना ब्रह्मांड जो रचना हुई ना वो कुंडलिनी ने स्वयं से स्वयं में स्वयं को बनाया स्वयं से ही बनाया और स्वयं मैंने स्पेस भी उसी ने बनी और तभी उसी स्पेस में एक क्रिएशन रखी अन्यथा क्रिएशन कहां रखता वो इसलिए स्पेस इस भी उसने बनी उसके अंदर स्पेस के अंदर रखने वाली चीजें भी उसने बनी और वो स्वयं से ही बनी और कहां बनी स्वयं में बनी क्योंकि स्पेस भी खुद ही था तो कला विद्या विद्या के द्वारा जानने की क्षमता सीमित हो गई राग के द्वारा उसका उसकी तृप्ति सीमित होगी हम जिंदगी भर ही चाहिए वो चीज ये चीज वो करते रहते हैं कि हमको सब कुछ चाहिए क्योंकि हमारे पास सदा एक रागी दिल है हमेशा ये चीज चाहिए ये कमी हो गई और जैसे ही हम कुछ हमारा राग क्षणभर के लिए पूर्ण होता है हमको फिर कुछ चाहिए हमको फिर दूसरी डिमांड पैदा हो जाती है तो इसलिए कला विद्या राग तीसरा है काल चौथा काल काल का मतलब होता है हम समय से बंधे हुए हैं हम ना तो भूतकाल में जा सकते हैं ना भविष्य काल में जा सकते हैं एकमात्र शिव था जो महाकाल था जो कालों का काल था जो कालों का स्वामी था काल उसके उधर में थे काल उससे पैदा हुए इसलिए उसको काल का कोई बंधन नहीं था तीनों काल उसके भीतर समाये हुए हैं और ये बात साइंटिफिकली प्रूवड है कि जब स्पेस है जिसको बोलते हैं इसमें पैदा हुआ है ना स्पेस स्पेस तो स्पेस था जब टाइम भी नहीं था क्योंकि टाइम और स्पेस एक दूसरे के बिगर रही नहीं सकते आइंस्टीन भी बता चुका है क्वांटम फिजिक्स भी बता चुका है कि ये एक दूसरे के पूरक है जब अगर स्पेस नहीं था तो टाइम भी नहीं था जब अंतरिक्ष नहीं था तो समय भी नहीं था समय वहीं से शुरू हुआ जब अंतरिक्ष शुरू हुआ अंतरिक्ष चूंकि बना इसलिए समय भी बना जब जिस क्षण अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ उसी क्षण समय का काविर्भाव हुआ और वहीं से घड़ी शुरू हुआ रिवर्स ट्रैक करके आप वहीं तक तो जा सकते हो बस उसके बाद नहीं कह सकते इसके बाद इसके पहले क्या क्योंकि तुमने कभी वो पढ़ेंगे हम याग्ञ्ञ और मैत्री का संवाद बोले उसके पहले क्या उसके पहले क्या उसके पहले क्या था लड़की चुप रहे इसके बाद तरह धड़ सिर से अलग हो जाएगा इसके बाद आगे प्रश्न मत पूछना क्यों क्योंकि यह अति प्रश्न हो जाएगा क्योंकि जहां शुरुआत है उसके बाद पूछे तो उसके पहले क्या यह कोई बात हुई क्या यह कोई प्रश्न है तुम्हारा अति प्रश्न हो गया तुम्हारा क्योंकि हर चीज का एक श्रोत है अबे हम कहते हैं तो, ये कहां से निकला वो कहां से लेगा गंगा कहां से निकलिए बनी हरिद्वार से आ हरिद्वार कहते हैं ऋषिकेश आ रहे हैं ऋषिकेश कहां से गंगोत्री से अब वहां कहां से आ रही है तो बोले गर्दन पकड़ लेंगे आप तेरे यहां ज्यादा चिल्लाया तो इस तरह कैसे उन्होंने बोला कि जब सब चीज के स्रोत पर पहुंच गए हम अब उसका पुछे जा, पुछे जा उसके बाद फिर प्रश्न पूछे पूछे जा रहे हैं कि वहां उसके आगे क्या उसके आगे क्या उसके आगे कुछ नहीं बस वही सब कुछ वो सनातन वो प्रथम वो परमपिता, वही परमेश्वर वही सब कुछ है जहां से सब कुछ निकला है उस स्रोत के ऊपर कोई प्रश्न मत लगाओ वहीं से समय का आविर्भाव हुआ समय भी कब हुआ उसके पीछे उसके पहले उसके पहले कहते चले जाओ आप बस वहां जाकर रोकना पड़ेगा मेरा बाप का बाप कौन था बाप का बाप कौन था पचास बार चिल्ला लो लेकिन जब अंतिम बाप पर पहुंच जाओगे उसके बाद तो रुकना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद में उसका बाप कोई नहीं था वो अपने आप में स्वयंभू था उसका बाप कोई नहीं था वो अपने आप ही एग्जिस्टेंस का नाम है शिव अस्तित्व तो का नाम है और अस्तित्व तो अपने आप था इस तरह काल से वो बांधा इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्पेस का क्रिएशन उसी किया समय का कृष्ण तो इसलिए कला विद्या राग, काल नियति नाम के पांच कंचुक ही हैं जो शिव में और हम में भेद करते हैं हम में जो शिवत्ता है जो छिपावट है ये इसी कारण है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को माया की वजह से भूल गए माया ने हमारे आंख के ऊपर पांच पट्टियां मान रखी है और पांच पट्टियों का नाम है कला विद्या रा काल नियति इसके आगे के छत्तीसता तो हम अगली बार पढ़ेंगे लोगों तो को समझना जरूरी है जो लोग नए जुड़े हैं उनको बहुत जानना जरूरी है और हम लोगों को भी हमारे बोध के लिए भी जरूरी है कि हम इसको बार बार समझे जाने, क्योंकि तो जब तक 36 सत्र तो नहीं समझ में आएंगे शिव सूत्र समझ में नहीं आता तो इसके अलावा जो अगले सूत्र अगले हैं वो है इंटरनल ऑपरेटर्स मन बुद्धि अहंकार एक पुरुष प्रकृतिक जो मैं और संसार इसके अलावा पांच मेरी ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच तन्मात्राएं पांच महाभूत अंतिम महाभूत है पृथ्वी ग्रॉसेस्ट इलिमेंट है जो सबसे मोटा तत्व है ऐसे छत्तीस तत्व है शिव शक्ति सदाशिव, शिव ईश्वर शुद्ध विद्या पांच शुद्ध तत्व है शुद्ध अध माया का आविर्भाव नहीं है उसके बाद माया कला विद्या राग का नियति पुरुष प्रकृति मन बुद्धि अहंकार पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच महाभूत और पांच तन्मात्राएं इस तरीके से कुल छत्तीस तत्वात्मक सृष्टि है जिसको हम छह अध में अभी अब जैसे बात कर रहे थे छह अध्य में बांट सकते हैं तीन अधवा बाहर तीन भीतर इन छह अधवाओं के अंदर सब कुछ आ गया अंतिम बात जो समझ लें उसके बाद आज की अपन सभा विसर्जित करते हैं कि ये जो साढ़े तीन वलय हैं इसके कुंडलिनी के जो शिवशास्त्र बोलता है कि ये साढ़े वलय के अंदर यह कुंडलिनी आपके भीतर बैठी हुई है आपके मूलाधार पर बैठी है कुंडलिनी इन साढ़े वलयों को भी त्र शास्त्र ने नाम दिए हैं। पहला वलय है प्रमात्रता प्रमेयता प्रमाण और अंतिम आधा वलय है प्रमिति अब इसमें समझ लें कि बाहर जो है सबसे पहला वलय है प्रमेयता प्रमेयता का मतलब होता है कि यह शुद्ध रूप से चेतना है लेकिन जो बाहर सब्जेक्टिव वर्ल्ड से जुड़ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से जुड़ गई पिछले उसमें अशुद्धि आ गई उसमें थोड़ा सा अंश संसार का आ गया जो क्रिएशन का आ गया दूसरा प्रमाण प्रमेय का तीसरा प्रमाण का वलय है और चौथा है प्रमि प्रमिति शुद्ध वलय है जब उसमें बाहर के किसी भी इफेक्ट को कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं बचता जैसे कि प्रमात्र भाव को जब हम देखें प्रमात्र को भी देखें तो प्रमात्र भी शुद्ध नहीं है यहां पे क्यों नहीं है कि वो प्रमात्र अशुद्ध क्यों है क्योंकि हम अपने आप को संसार के सापेक्ष पहचानते हैं ये बात हम अगली बार अपन डिटेल में समझेंगे कि हमारी अपनी पहचान वास्तव में एप्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं है एप्सोल्यूट आइडेंटिटी और रिलेटिव आइडेंटिटी को समझेंगे तब हमको कुंडलिनी और अच्छी तरह समझ में आएगी एप्सोल्यूट आइडेंटिटी तब है जब हमको अपने आप को पहचानने के लिए किसी और चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता अभी हमारी रिलेटिव आइडेंटिटीटी है मैं कहता हूं मैं पचपन बरस का हूं मैं डॉक्टर हूं मैं फलाने जगह रहता हूं मैं ऐसा करता हूं मैं वैसा करता हूं मैं आज यहां बैठा हूं मैं आपसे बड़ा हूं मैं आपसे छोटा हूं इस तरीके से मेरी आइडेंटिटी आप सब पर निर्भर करती है मेरे परिवेश पर निर्भर करती है मेरी अप्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं इसलिए प्रमेय भाव प्रमात्र भाव प्रमाण भाव तीनों भाव दूषित है लेकिन वो जो अंतिम आदा वलय है वह पूर्ण शुद्ध है उसके अंदर कोई दोष नहीं है वो मूल शक्ति का भी स्रोत है उस कुंडलिनी का भी जड़ है उस कुंडलिनी की जड़ है जहां से ये तीनों भाव जन्म लेते हैं वहां पर कोई भी अशुद्धि नहीं है क्योंकि प्रमेय प्रमाण और प्रमात्र ये तीनों शुद्ध रूप में भी अशुद्ध हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी रिलेटिव आइडेंटिटी है सापेक्षिक पहचान है हमारी मैं अपने आप को शुद्ध स्वरूप में नहीं पहचानता मैं अगर कहूं भी कि मैं नहीं मैं तो चेतना स्वरूप हूं तो भी मेरी चेतना को पहचानने के लिए मेरे को कहना पड़ेगा कि मैं ये शरीर में नहीं हूं मन नहीं हूं आत्मा नहीं हूं बुद्धि नहीं हूं फलाना नहीं हो ऐसा करके मेरे को उसको खोजना पड़ेगा क्योंकि इन सबको पहचाने बगैर मैं उसको नहीं पहचान सकता ये थोड़ी सी बारीक बात है कि हमको जब अपनी चेतना को भी पहचानना है तो सब बाहर का पहचानना पड़ेगा तब तो हम उस चेतना को पहचान पाते ये हमारी रिलेटिव आइडेंटिटी है सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि हम संसार में अपने आप को किसी कारण से पहचानते हैं कि मैं यहां हूं मैं वहां नहीं हूं मैं इससे बड़ा हूं मैं इससे छोटा हूं इसका भाई हूं इसका पिता हूं इसका पति हूं इस तरीके से पहचानता हूं यह हमारी सापेक्षिक पहचान है रिलेटिव आइडेंटिटी एप्सोल्यूट आइडेंटिटी वो अंतिम आधा वालय है जिसके अंदर हमारी वास्तविक पहचान छिपी हुई है कि हम वास्तव में रियल में क्या हैं, कहां है हमारा अस्तित्व यह अंतिम अस्तित्व है यह है डायजेस्टिव अवेयरनेस जो सबको मिला के शुद्ध कर देती है वो जैसे हमने कहा था ना कि तीन प्रकाश प्रकाशपुंज निकलते हैं और एक उन सबको अपने में समाय होता है डाइजेस्ट होता है तो तीन प्रकाश प्रकाशपुंज तीन कुंडलियों तीन अवलयों से निकलते हैं उसके तीन सर्कल हैं और जो अंतिम आधा सर्कल है अंत उससे वो डाइजेस्टिव अवेयरनेस निकलती उससे मानू पड़ता है कि सब कुछ वो अपने में समा लेते हैं इस तरीके से हम इसको और कोशिश करें समझने की इसके अलावा जो हमारे आगे के तत्व हैं प्रकृति क्या है पुरुष क्या है मन बुद्धि अहंकार क्या है तन्मात्राएं क्या है पांच महाभूत क्या है और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का रहस्य क्या है क्या कान ही कर्णेंद्रिय है क्या नाक ही ग्रहणेंद्रीय है या वास्तव में इंद्रिय अलग है नाक हमारा क्रिएशन अलग है फिजिकल क्रिएशन है इंद्रियों के भी दो स्वरूप होते हैं एक फिजिकल आस्पेक्ट और एक उसका होता है इंटरनल आस्पेक्ट या उसका स्पिरिचुअल या रियल आस्पेक्ट तो उन चीजों हम अगली बार में पढ़ेंगे तब तक के लिए आज का विश्राम